में और आगे कह रहे हैं वो तो मूल प्रकृति को कितनी जोर से सिद्ध कर रहे हैं बार बार आगे भी आएगा अभी भी लगातार अलग अलग तरीकों से सिद्ध कर रहे हैं है यानी अद्वैत तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है इसमें कोई लेश ही नहीं कर सकते कि ये अद्वैत है यहां पर स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं कार्य जगत है तो वो उत्पन्न होगा तो देखिए आगे एक सूत्र न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 क्योंकि मनुष्य के सिंगी नहीं होते तो ऐसे ही असत से तो उत्पत्ति होती ही नहीं है संभव ही नहीं है यह और कह रहे हैं कि असत से क्यों नहीं उत्पत्ति होती तो अगला सूत्र देखिए बोलिए उपादान नियमात। बोले जब जब कोई चीज उत्पन्न होती है कार्य द्रव्य तो उसके उपादान का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 कारण कुछ ना कुछ अवश्य है सत्तात्मक है यूं ही किसी से कुछ नहीं बन जाता है बोली पहले से ले लिया करिए ओ यहां पर ये जो विषय आ रहा है कि शून्य सिद्धांत का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 लेकिन ऐसी बातें प्रचलित करके सांख्य के प्रति लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि वो तो नास्तिक ग्रंथ है इसलिए लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो इन सब चीजों की फिर सिद्धि होगी ही नहीं तो इस कारण से भी हो सकता है कि लोगों ने इस तरह की अवधारणाए लोगों में प्रचलित कर दी हो हो सकता है जी धन्यवाद तो कार्य के प्रसंग में इन्होंने कहा एक तो उपादान का नियम होता है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 सर्वदा यानी हर समय सर्व यानी सब वस्तुओं का कार्य द्रव्यों का असंभवा संभव न होने से उत्पत्ति न होने से अब मान लीजिए दही जमाना है हम क्या दही सब जगह जम सकता है वैसे तो सब जगह जम सकता है तो जहां जहां दूध होगा वहां जहां दूध नहीं है दूध तो है कहीं और, और क्या है दही कहीं भी जम जाएगा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 कार्य में चूंकि कारण यानी उपादान कारण विद्यमान रहता है इससे भी पता लगता है कि कार्य वस्तु कारण से उपादान से ही बनती है यह भी सिद्धि होती है अब सोने का कुंडल हो कोई कहे ये शून्य से बन गया अब सोने का कुंडल है तो उसमें सोना हमारे को दिखाई दे रहा है ना ये उसी से बना है जिन चीजों से बना है वो हमारे को उसमें दिखाई देते हैं हलवा बना तो उसमें आटा घी चीनी ये चीजें हमारे को दिखाई दे रही है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 जो आपने कहा था कि मतलब कोई चीज अधिक सुनाई देने पर इंद्रियों को सुनाई नहीं देती अधिक हो हमारी सामर्थ्य से तो भी सुनाई नहीं देती, जी ठीक है तो योगी को जो मतलब कहते हैं कि उसकी सामर्थ्य शक्ति बढ़ जाती है प्रत्येक विषय में तो उसको मतलब प्रत्येक प्रकार की वो सुन सकता है अथवा नहीं प्रत्येक प्रकार का तो वहां नहीं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 अधिक कार्य है तो मांसपेशियां दुखने लग जाती है कोई भी अधिक कार्य करे तो जी। तो इन सब से जो हो रहा है तो इसको आध्यात्मिक दुख कहेंगे जी और जी जो आ, मतलब जो आपका तो उपदेश है शब्द तो जो आपका उपदेश है वो शब्द है शब्द प्रमाण है हाँ। शब्द प्रमाण है तो हमने मतलब आपके आपने ये कहा कि सत्य और जानने वाला जो है वो आपता है तो हमको मतलब ये ये निश्चित कैसे हो कि वो मतलब सत्य ही है और ये व्यक्ति इस बात को जानता है ये हमारे लिए सत्य ही है प्रथम तो ये और दूसरा यदि ये, ये कहें कि वेद के अनुसार परमात्मा के अनुसार तो परमात्मा के अनुसार तो वेद को मतलब जानना पड़ेगा उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो उसके लिए तो मतलब बहुत जैसे बीसों वर्ष लगते हैं तो यहाँ पर तो कोई वेद का जानने वाला नहीं है उसको पढ़ने के लिए उस तो नहीं मतलब किसी विद्वान से जाना जा सकता है लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि वही मतलब उसका जानकार है या तो हम उसका कैसे जानते हैं? उसके लिए हमारे को अलग परीक्षा करनी पड़ेगी ये व्यक्ति आप है या नहीं है? ये हमारे को अन्य प्रमाणों से देखना पड़ता है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 इस रूप में हम वहां बोलते हैं लेकिन यहां सूत्र में मेहनत अर्थ नहीं है ये मन में ध्यान रखना ये तो इस सूत्र पे आपको ऐसी व्याख्या मेहनत वाली व्याख्या आपको बहुत मिलेगी बहुत प्रवचन करता मिलेंगे व्याख्याएं भी ऐसी होती रहती हैं यहां पुरुष का मतलब पुरुष का प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन क्या है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ये हर आत्मा का प्रयोजन है ये सूत्रार्थ है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 सब स्थान और सबका हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो इसमें उपादान कारण की पुष्टि कैसे हो रही है जी, उपलब्ध नहीं होती मतलब उत्पन्न नहीं होती संभव नहीं सब जगह सब काल में सब चीजें नहीं होती यानी कुछ स्थानों पर कुछ कालों में कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती है ये मतलब इसका विपरीत करेंगे तो अब मैं ये पूछू की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 दिन में काल की दृष्टि से कह रहा हूं उस स्थान पर हम दही जमाते हैं लेकिन अभी नहीं जमा सकते क्यों क्योंकि उपादान कारण नहीं है उस समय नहीं है उस समय उस जगह पर तो हम दही जमाते रहे सारे और चीजें सब हैं, लेकिन हर स्थान पर हम नहीं कर सकते ठीक है अच्छा रसोई में बहुत सी चीजें बनाते हैं आप बीसो चीजें बनाती तरह तरह की चीजें बनती है क्या वहां पर हर चीज बनती है नहीं। जो फैक्ट्रियों में बनती है नहीं। वो भी वो सब चीजें नहीं बन सकती ना क्यों नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती जगह नहीं है क्या वहाँ पर जगह है, है समय नहीं है क्या वहाँ पर उपादान कारण नहीं, नहीं तो इसको कहकर के ये उपादान कारण की अनिवार्यता बताना चाहते हैं, शून्य से नहीं बन सकता अगर शून्य से बनता होता तो सब जगह चीजें बन जानी चाहिए थी ना और हर समय बन जानी चाहिए थी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 तरह तरह से अलग अलग ढंग से उसी बात को कहना चाह रहे हैं सिद्ध करना चाह रहे हैं। कुछ आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने आप पुरुष के लिए लिखा है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यत तक कोई पाप ना करे श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने उसमें सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र किया है, तो इस पर तो थोड़ा स्पष्ट देखिए वहां आप्त की परिभाषा नहीं की जा रही है आपने जो प्रस्तुति दी वो ये दी कि महर्षि ने वहां ये लिखा कि जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पाप न करे उसे आप्त कहते हैं ऐसा नहीं लिखा है वहां पर श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कहा और कहा कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया वो योगी थे इतने श्रेष्ठ पुरुष थे ये कथन किया वो आप थे ये कहा उन्होंने जन्म से लेके मृत्यु तक पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया ये कहा ठीक है श्रेष्ठ पुरुष थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप्त की ये परिभाषा है जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यत कोई पाप ना करे ये परिभाषा नहीं है धन्यवाद कुछ आचार्य थोड़ा प्रसंग से वैसे है तो हटके लेकिन अक्सर जो है का ही पूछे हाँ तो बहुत से लोग बिना किसी कारण के बता देते भोजन आ गया लड्डू आ गया बन के ये सारी चीजें आ गई तो ये योगिक शक्तियां हैं या कुछ छल कपट है या कोई और चालबाजी है इस तरह की देखिए मूल बात हमने यहां पकड़ ली कि शून्य में से तो नहीं आ सकते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 पहले पत्थर तो था लेकिन वो मूर्ति रूप में नहीं था कोई बात नहीं लेकिन जो प्रतिमा थी वो पत्थर में थी या नहीं थी पहले से वो थी तो लेकिन उस मूर्ति रूप में नहीं थी नहीं थी लेकिन थी नहीं थी तो उसमें तभी बनी ठीक है ना होती तो नहीं बनती अब ये लेकिन ये सब जगह नहीं घटेगा धागे में कपड़ा था या नहीं था धागो में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 आप चुप है देखो अब <laughs> कुछ नहीं बोल रहे तो देखिये सत्कार्यवाद का मतलब क्या है रुकिए रुकिए सत्कार्यवाद का ये मतलब नहीं है सत्कार्यवाद को इस रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था ये इसका मोटा अर्थ है और इस यू करेंगे तो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 अब करेंगे तो दोनों में विरोध दिखाई देगा परस्पर विरुद्ध बात है तो न्याय और वैशेषिक बात को मानते हैं और सांख्य योग बात के पक्ष हैं। तो ऐसी व्याख्या करके कहेंगे देखो दर्शनों में विरोध है। तो इनका वो अर्थ नहीं है बात का मतलब क्या है कार्य उत्पत्ति तो मानते हैं वो भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में कारण रूप में विद्यमान था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 आप भी वही कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं कि कारण में कार्य छुपा हुआ है कारण रूप में कारण रूप में कार्य छुपा हुआ है न कि, कि कार्य रूप में कारण रूप में ना, बस परंतु ऐसा लगता है कि अनेक विद्वान उसको अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग रूप दे देते हैं और अब इसी में हम देख रहे हैं जितना पाठ आपने पढ़ाया है इसी में मोड़ आ चुके हैं एक ही बात के एक बात के पंद्रह पंद्रह मोड आ चुके हैं एक जगह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है फिर अगले सूत्र में कह रहे हैं ऐसा है और आप भी हमें उसी तरह समझाते जा रहे हैं। तोड़ तोड़ करके तो ये विद्वानों का भी तो मत है ना इसमें भी तो हमें घुमा रहे हैं तो <laughs> मुझे मेरा अपना सोच है ऐसी देखिए ऐसा तो मत कही <laughs>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 कोई आपत्ति नहीं इसमें असत्कार्यवाद क्या कहता है असतकार्यवाद यह नहीं कहता है कि असत से यानी शून्य से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया यह उनका सिद्धांत नहीं है बिल्कुल नहीं है उनका यह कहना है कि यह जो कार्य द्रव्य था यह उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में जू नहीं था कार्य रूप में विद्यमान नहीं था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 तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दोनों वैदिक सिद्धांत हैं दोनों ठीक है बोलिए अच्छा जी नमस्कार यहां तक तो यह बात सही है सी एक, एको सत्य विपरा बहुभावदंती परंतु जो अनुभव अलग अलग हो रहा है या अलग अलग वर्णन हो रहा है वो अलग अलग हिस्से को अलग अलग रूप में लेकर के हो रहा है इसमें कोई भहकाव नहीं है ये तो सूक्ष्मता की तेजी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जा रहे हैं तो उसका विवाद बढ़ता जा रहा है और चीज आगे सही सत्य पे जा रही है गलत नहीं जा रही है नंबर एक कोई किय के कोई चीज नष्ट नहीं हो सकती या एटम अमर है अब एटम से नीचे आ गए जैसा आपने बताया था तो ये सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं बैक नहीं रहे मैं समर्थ हूं और रूप में उसमें विद्यमान था यह बात सही है ठीक है शास्त्र सही बात धन्यवाद पुष्टि के लिए धन्यवाद आचार्य जी जो विषय चल रहा है अभाव से भाव का हम सामान्य देखने में आता है गेहूँ के अंदर दौरा सुर्सी लग जाता है अभाव हाँ होता हूँ कहा जाते हैं ये किसका गेहूं हम डालते हैं हाँ। गेहूं के अंदर जी पैदा हो जाते हैं जिन्हें डोरा सु कहते हैं जी वो होते नहीं पहले नहीं होते पहले नहीं होते फिर आ जाते हैं, हैं। फिर आ जाते हैं ठीक है तो देखिए वो हमें पता नहीं लगते उनके सूक्ष्म जीवों के अंडे और वो सूक्ष्म जीव वहां रहते हैं और फिर वहां से वो उत्पन्न होते हैं यूं ही नहीं हो जाते यदि हम बिल्कुल बंद कर दे ठंडे में रखे तो वो नहीं होते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 रिवादा होमश